के देह में ममता रखना सब दुखों का कारण है इस दे से परे देह का जो संचालन करने वाला चित्त है चित्त को जो सत्ता दे रहा है उस शुद्ध परमात्मा का आत्मदेव का वास्तविक स्वरूप हम नहीं जानते उसीलिए मानते हैं कि देव कोई आकाश पाताल में है हमारा ईश्वर कोई देश विशेष में है हमारा ईश्वर कोई क्रिया साध्य है परमात्मा कोई क्रिया साध्य चीज नहीं है जो क्रिया से पैदा होता है वो क्रिया का फल देकर वो चीज पर नाश हो जाती है क्रिया प्रकृति में होती है प्रकृति परमात्मा की सत्ता से सत्ता वाली है तो परमात्मा कोई क्रिया साध्य चीज नहीं है क्रिया तो चित्त को मन को कर्तृत्व तो भाव में लाती है लेकिन क्रिया का जहां से सत्ता मिलती है उस सत्ता स्वरूप परमात्मा का अनुभव करने के लिए चित्त को सूक्ष्म किया जाए फिर वो सूक्ष्म चित्त परमात्मा तत्व में विश्रांति करता है बाहिर्मुख चित्त जो है वो जगत के तरफ और देह के तरफ भागता है अंतर्मुख चित्त जो है वो स्वरूप की विश्रांति के तरफ झुकता है तो चित्त को एकाग्र करने के लिए उपाय तो कई हैं। इन सतत चित्त एकाग्र तो नहीं रह सकता इसलिए चार मार्ग बताए चार उपाय साधन बताएं कभी तो ध्यान में डूबे ध्यान से समय बच जाए तो ओंकार का जप करें जब से भी विवेक वैराग्य प्रखर होता है ओम का पवित्र जप करने पर वाणी का वृत्तियों का संयम होने लगता है ध्यान जप स्वाध्याय स्व का अध्ययन हो अपना स्वरूप क्या है यह हाड मास की देह हम नहीं इस देह में तो रोज कितना ही अन्न जल फल आदि डालते हैं नहीं खाया तब ये चीजों का नाम होता है खा लिया तो मैं मान लेते हूँ ऐसा शरीर को अगर मैं मानते हैं तो इस मय का हिस्सा रोज नया बदलता जाता है नया कुछ अन्न जल खाते हैं फल आदि सब्जियां आदि उसमें से तीन हिस्से होते हैं स्थूल हिस्से का तो हर रोज प्रातः काल विसर्जन होता है मध्यम हिस्से का रक्त बनता है मांसपेशियां सूक्ष्म हिस्सा मन और बुद्धि को पोषण देता है ये अन्न से बना जो मन है अन्न से बना जो तन है ये तन और मन दोनों बदलते रहते हैं अन्न से जो मन बनाने की सत्ता है अन्न से जो तन को पोषित करने की सत्ता है वह जो सत्ता है वो हम हैं सत्ता जो है वो मैं हूं ऐसा जो चिंतन करता रहता है वो देर सबेर अपने स्वरूप को हस्तमलकवत पा लेता है तो ध्यान जप स्वाध्याय स्व का अध्ययन हो वैसे शास्त्र स्व की खबरें दे ऐसे ग्रंथ का विचार करें बार बार वेदांत का स्वाध्याय का श्रवण आदि का लाभ मिलता है तो वह श्रवण बढ़ने पर मनन का रूप धारण कर लेता है और वह मनन अगर बढ़ता है तो नित्यध्यासन का रूप धारण कर लेता है नित्यध्यासन का रूप अगर परिपक्व होता है तो फिर साक्षात्कार थोड़ा सा कृपा मात्र से आदमी अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है फिर उसका देह अध्यास शांत हो जाता है ऐसों के लिए कहते गलत देह अध्यास हम विज्ञाते परमात्मा यत्र यत्र मानो जाति तत्र तत्र समाधि उसका देहाद्यास गलित हो गया उसने परमात्मा को पा लिया अब उसका मन जहां जहां जाता है वहां वहां समाधि है अब जगत की सत्यता उसे प्रतीत नहीं होती जगत का आकर्षण विकर्षण उसे नचाता नहीं वो समझ लेता है कि जगत समुद्र में लहरियों के नई है जगत में कई आए कई गए राजा रंग फकीर सब चला चली का मेला पानी में बुदबुदा हुआ नाचा कूदा और पानी में समा गया सिंह पांच गुटों का पुतला बना उस चैतन्य की सत्ता से नाचा चला पिरा। फिर उसी पांच ग्रुतों में लीन हो जाएगा ये शरीर पर बुधबुद्धे पैदा होते हैं लीन होते हैं लेकिन ऐसा कोई एक तत्व है जो कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं लीन नहीं होता सृष्टि की उत्पत्ति के पहले था सृष्टि के वक्त भी है और सृष्टि का लय हो जाएगा तब भी हो रहेगा वो कौन है जो परलय के बाद भी रहता है परलय में कुछ नहीं होता है कुछ नहीं होने की भी जो खबर देता है वह कौन है उसका पता अगर लग जाए नहीं लगा तब तक हम बोलते हैं परमात्मा जब तक पता नहीं लगा तब तक समझते हैं कोई वो दूर है कोई देश में कोई जगह में कोई स्थान में बैठा बैठा संचालन कर रहा है जब पता चलेगा तो तब पाएंगे कि अरे वो दूर नहीं वास्तव में वो है हम नहीं जिसको आज तक हम हम मैं मैं मानते हैं वो मैं नहीं है वास्तव में वो असली जो चैतन्य परमात्मा है वो ही है हमारी मानी हुई मैं फिर लीन हो जाती है असलियत में हमारी मैं अपना रूप प्रकट करती है शिवो हम सचिदानंदो हम शुद्धो हम ये प्रकृति के कार्य कोई कितने भी शुद्धि से करो फिर भी उसमें कर्ता भाव है तो अशुद्ध हो ही जाते हैं कोई न कोई दोष हो ही जाता है सर्वाकर्मा अखिलंप पार्थ ज्ञानेन परिसाप्य तो सपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है वह तो इसके लिए चार उपाय हैं चार द्वार हैं विवेक विचार सम और सत्सम आत्मा अविनाशी है जगत विनाशी है ऐसा बार बार विवेक किया जाए इंद्रियों को मन को बुद्धि को चलाने वाला कौन जब तब कर रहा हूं इसको देखने वाला भीतर कौन स्वाध्याय और तपस्या पर्यटन जो हो रही है इस पर्यटन में कड़वे और मीठे अनुभव हो रहे हैं जीवन के कड़वे अनुभव भी आते हैं मीठे अनुभव भी आते हैं और जाते हैं लेकिन ऐसा कौन है जो इन सबका साक्षी बैठा है बचपन आई और गई ऐसा कौन है जो बचपन का अभी खबर दे रहा है कि बचपन में ऐसा हुआ था जवानी आई और गई ऐसा कौन है जो जवानी में आने वाले विकार और संयम इन सब को अभी जो देख रहा है वो कौन है बुढ़ापे के दुर्बल विचार अथवा दुर्बल स्वास्थ्य को और सबल विचार या स्वबल स्वास्थ्य को जो देख रहा है वो कौन है इस प्रकार का विचार करें सम संतोष सत्संग और विचार समाना सम मन को रोके संतोष माना कि इंद्रियों के भोगों में बाह्य चीजों के संग्रह में संतोष कर ले क्योंकि बाहर की चीजों बाहर के भोगों के संग्रह में लग गया तो मोक्षपथ में आड़ हो जाएगी तो सम संतोष समाना सम मन को रोकना जिधर जिधर मन इधर उधर की बातें सोचे संकल्प और विकल्प करे तो उसे रोकने का प्रयास करना अथवा तो आखिर क्या स्वावेक करना संतोष सत्संग और विचार सत्य स्वरूप परमात्मा का संग हो सत्य स्वरूप परमात्मा तत्व में जिनका मैं बराबर स्थित हो गया है ऐसे पुरुषों का संग अमोघ होता है सम संतोष सत्संग और विचार विचार जब तब के विचार अलग बात है नियम टाइम के विचार अलग बात है यहां तो विचार ये है कि विचार कहां से उठता है उस विचार का विचार मैं कौन हूं इसका विचार करना मन बुद्धि के परे और तमाम अनुभवों को जो देख रहा है वो कौन ईश्वर किसको कहते हैं परमात्मा किसको कहते हैं जीव किसको कहते हैं इस प्रकार का विचार जिस चीज को पाना है उसकी पहले समझ होनी चाहिए डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे पास उस तत्व की थोड़ी बहुत शास्त्री डेफिनेशन होगी तो मन फिर उस प्रकार की चिंतन में लगेगा तो आत्माकार चिंतन करने से वृत्ति आत्माकार होगी जगताकार जो अंदर भरा है आकर्षण वो क्षीण होता जाएगा ये धीरे धीरे ज्ञान परिपक्व होता है ज्ञानियों के संग से ध्यान और जप मदद तो करता है लेकिन ध्यान के बाद भी ध्यान का करने वाला मौजूद रहता है समाधि लगी समाधि के चार भेद होते आनंदानुगत विचार अनुगत स्विकल्प और निर्विकल्प ये समाधि फिर निर्वाण महानिर्वाण ये सब होता लेकिन इन सब का अनुभव करने वाला समाधि करने वाला मौजूद रहता है वो करने वाला समाधि करने वाला समाधि लगी तब भी समाधि सविकल्प थी तब भी समाधि निर्विकल्प हो गई तब भी और समाधि से उठा तब भी इसका कौन था देखने वाला समाधि करने वाला कौन था किस प्रकार का विचार नहीं करेंगे तो समाधि के वक्त तो चित्त की शांति होगी चित्त की शांति साक्षात्कार नहीं है चित्त की शांति चित्त की प्रसन्नता ये सत्व गुण है चित्त की शांति एकाग्रता का फल है लेकिन साक्षात्कार का फल है कि चित्त शांत हो अशांत हो एकागर हो अनेकाकार हो उससे परे जो है उसमें जो स्थित है उसने जन्म का फल पा लिया तुलसीदास ने कहा तन सुखाय पिंजर की ओ धरे रैन दिन ध्यान तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान जब तक भीतर भीतरकर्ता मौजूद है तब तक वासना बुद्धिपूर्वक की वासनाएं दूर नहीं होती सुख लेने की वासना जीवन जीने की वासना एक वासना अगर बाकी है तो अनेक उनके पीछे हो सकती वासना निर्मूल तभी होती है जब भी हम परब्रह्म परमात्मा में अपने मन को बाधित कर देते हैं इसलिए सम संतोष विचार और सत्संग ये चार मोक्ष के द्वारपाल है सत्संग तो हमें ये संदेश देता है कि जैसा मन चिंतन करता है वैसा जगत भाषता है जैसे संस्कार पड़ जाते हैं हम ऐसा अपने को मानने लग जाते हैं हम गुजराती हम पंजाबी हम जैन हम वाणिया हम सन्यासी, हम त्यागी हम जती हम तपी हम जोगी ये सब जो कुछ है सुन सुनकर अपने ऊपर हमने थोप लिया है वास्तव में ये व्यवहारिक है सामाजिक है सापेक्ष है परमात्मा सापेक्ष नहीं परमात्मा को कोई उपाधि की अपेक्षा नहीं और परमात्मा कोई संस्कार जन्य वस्तु नहीं परमात्मा स्वतः सिद्ध है संस्कार अंतकरण की बदौलत संस्कार समाज की बदौलत है संस्कार वातावरण की बदौलत है और संस्कार जिस प्रकार के दृढ़ीभूत होते हैं आदमी वैसा अपने को माने लग जाता है लेकिन ये मान्यता एक बात है सत्य दूसरी बात है मान्यता इस शरीर में आए और ऐसे संस्कार पड़े हमने अपने को ऐसा मान लिया मृत्यु हुई और दूसरे के शरीर में प्रवेश हुआ जन्म फिर दूसरे ढंग से हुआ तो हम अपने को उसी प्रकार का मानने लगे फिर मृत्यु हुई और तीसरी जगह जन्मे तो हम अपने को उस प्रकार का मानने लगे तो ये सत्य नहीं है ये तो संस्कार अर्जन हुआ जिस जिस देह में गए उस उस देह के माता पिता उस देह के नाना नानी उस देह के दादा दादी के संस्कार हम में उत्तर आए और हम और फिर वातावरण के संस्कार ये सब मिलकर हम में उतर आए और हम अपने को ऐसा मानने लगे इन सत्य का साक्षात्कार कोई माता पिता का नाना नानी का या किसी का देह दे के संस्कारों का साथ या समाज का संस्कार नहीं आप तो ये नाना नानी दादा दादी और माँ बाप इन सब के संस्कार जो पड़े हैं समाज के और वातावरण के जो संस्कार पड़े हैं ये सारे के सारे संस्कार मिटाने के लिए समाधि की जाती है ये सारे के सारे संस्कारों को हटाने के लिए चित्त की वृत्तियों में जो भरे हैं संस्कार उनको वृत्ति को एकाग्र किया जाता है अब एकाग्र वृत्ति हुई संस्कार का परित्याग हुआ परिमार्जन हुआ तब ऐसे तत्वेता ज्ञानवान पुरुष कहते हैं कि अब देखो वृत्ति शुद्ध वृत्ति जहां से उठती है वो तुम हो तत्वमसी ये शाम के छांदों के उपनिषद का महावाक्य है चार वेद के चार महावाक्य प्रज्ञानं ब्रह्म हो अयम आत्मा ब्रह्म अहम् ब्रह्मास्मि और तत्वमसी ये हमारी जो प्रज्ञा है शुद्ध बुद्धि पवित्र ध्यान भजन से संयम नियम से जो हमारे संस्कार धुल गए जो शांत बुद्धि और पवित्र वृत्ति है उस वृत्ति को जो प्रकाश रहा है वो प्रज्ञा में जो प्रकाश रहा है वो ब्रह्म तो है तो ऐसा वेद करता है प्रज्ञानम ब्रह्म फिर साधक को अनुभव होता है वो साधक साधक ने बचता सिद्ध हो जाता है फिर वो बोलता है अहम् ब्रह्मास्मि अब अहम् पर जोर हल्का है ब्रह्म पर जोर ज्यादा है तो वो सिद्ध है और अहम पर गहराई से जोर है ब्रह्म पर कम है तो समझो वो अहंकार हो जाता तो शुद्ध बुद्धि से फिर अनुभव में आता है कि वह ब्रह्म बुद्धि को प्रकाशने वाला जो चैतन्य है वो मैं हूँ दुखों को सुखों को साधन को और साधन को विक्षेप को और समाधि को जो देखने वाला है वो ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं हूँ क्योंकि मेरे से अगर पृथक दम होगा तो वो जड़ होगा ब्रह्म तो चैतन्य है हकीकत में मैं मैं जो बोल रहे हैं देह से जुड़कर उसी से हमने बड़ी गलती कर ली वास्तव में देह से जुड़कर हम मैं मैं बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है देह को मन को भगवान बुद्ध से पूछा आनंद ने सत्य क्या है ले ये नहीं ये नहीं ये नहीं नीति नीति की भाषा करते करते तो फिर आखिर क्या कहे मौन हो गए चुप यही बात तैत उपनिषद के दूसरे अध्याय में आई यह तो वाचोनि वर्तन्ते अपराप्य सा मनसा सह आनंदोती ब्राह्मण न विभेती कदाच जहां वाणी नहीं जाती मन बुद्धि लौट के आते मन बुद्धि की जहाँ गम नहीं उसको जानकर वो ब्रह्म वेता हो जाता है आनंद स्वरूप में स्थिर हो जाता है स्त्र का मतलब वो कोई समाधि स्था नहीं अपनी समझ में उसकी स्थिति हो जाती है फिर जैसा उसका प्रारब्ध भिक्षा मांगकर जिए उसको कोई परवाह नहीं राज्य करे उसे कोई परवाह नहीं समाधि करे उसे कोई परवाह नहीं उसने जान लिया कि शरीर नहीं इंद्रियां नहीं प्राण नहीं मन नहीं बुद्धि नहीं चित्त नहीं मैं मैं जो चित्त के साथ जोड़कर बोल रहा है वो नहीं चिदावली नहीं लेकिन इस चिदावली से लेकर शरीर और इंद्रियों पर्यंत जो कुछ हो रहा है वो सब परिवर्तित हो रहा है प्रकृति में हो रहा है इस प्रकृति को सत्ता देने वाला जो है वही मैं हूँ उसको अगर वो समझ लेता है तो वही ब्रह्म है पहले तो वो अपने को आत्म रूप से समझ लेता है फिर तो गुरु लोग कृपा करके विवेक करा देते कि जो आत्मा है वही परमात्मा है जो घड़े का आकाश है वही महाकाश है जो तरंग है वही पानी है और जो पानी है वही तरंगित होकर अल्प दिख है ऐसे ही जो ब्रह्म है वो चिदावली में स्फूर चिदावली फिर चित्त में स्फूर कर चित्त इंद्रियों में स्फूर कर इंद्रियां संसार में दौड़कर अपने को वो तुच्छ सा बना रखा है वरना ये तुच्छ होता नहीं संसार के व्यवहार से भी वो तुच्छ स्वयं वो सचिदानंद परमात्मा तुच्छ नहीं होता तो इस प्रकार का वो बोध हो जाता है तो अहम ब्रह्मा स्मी कईयों को प्रज्ञानम ब्रह्मा मेरी आंखों में इस प्रज्ञा से मेरी बुद्धि से वृत्ति निकली आंखों के द्वारा जो देखा जगत देखा अब इस वृत्ति में जैसे जैसे संस्कार पड़े हैं ऐसा ऐसा जगत का मैंने एहसास किया मेरे अंदर संस्कार जैसे पड़े हैं उस व्यक्ति को उसी ढंग से हम सोचूंगा उसी ढंग से उसको अच्छा बुरा कहूंगा दूसरे व्यक्ति के अंदर जैसे संस्कार पड़े हैं वृत्ति तो है लेकिन वृत्ति में जैसे संस्कार पड़े ऐसा ऐसा सोचते तो जिस सत्ता से मेरी आंखें देखती है वृत्ति से आह, वही वृत्ति की चेतन सत्ता से तुम्हारी आंखें देखती है वही घोड़े की आंखें भी उसकी सत्ता से देखती गाय की आंखों में भी उसी की सत्ता तो वो जो प्रज्ञान स्वरूप बुद्धि में मन में वृत्ति में जो चैतन्य सत्ता है वह ब्रह्म है प्रज्ञानम ब्रह्म कई को फिर इस ढंग से बोलता कि यही जो आत्मा है वही ब्रह्मा है अयम आत्मा ब्रह्मा जैसे घड़े का आकाश घटाकाश कहा जाता है तो घड़े का आकाश ही महाकाश है ऐसे बिंदु ही सिंधु है और सिंधु बिंदु है सिंधु बिंदु तो बिंदु सिंधु से अलग कर दो तो सूख तो जाएगा अलग करके कहने का नहीं दृष्टान्त का लक्ष्यार्थ लिया जाता है तो जो इस इस शरीर में जो चेतना आ रही है जो ज्ञान की धारा है वही अनंत ब्रह्मांडों में फैली जहाँ जहाँ जैसे जैसे चित्त है वहाँ वहाँ उसकी ऐसी, ऐसी दशा है पेड़ में भी वो चेतना तो है लेकिन घनीभूत अंतःकरण कण है इनका इसलिए इन्हें घोर सुषुप्ति में घोर सुषुप्ति की आयुष योनी इनको एहसास कम होता है पशु पक्षियों को इनसे थोड़ा ज्यादा होता है मनुष्यों को इनसे ज्यादा होता है देवताओं को इनसे ज्यादा होता है तो इनके साधन थोड़े कम और ज्यादा विकसित है इसीलिए जैसे जीरो ब्लब पच्चीस का पचास का ब्लब हजार का ब्लब वोल्ट का जैसा जैसा साधन ऐसा ऐसा उसमें प्रकाश अधिक दिखता है लेकिन प्रकाश तत्व एक है ऐसा जिनको बोध हो जाता है वे कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म ये जो इंद्रियों को बुद्धि को मन को इस शरीर को प्रकाशित कर रहे इस शरीर में जो मैं बैठा हूं वो अनेकों शरीरों में मैं ही हूं ऐसा उसको दृढ़ बोध हो जाता है ऐसा दृढ़ बोध हो जाता है तो हाथी पागल आ रहा है तो बुद्ध के आगे उसका पागल शांत हो जाता है वो सरेंडर हो जाता है क्योंकि बुद्ध की आत्मदृष्टि के वैश उस पर पड़ते हैं वो तो झुक जाता है एकता हम, हम अपने आप को तो नहीं मारते अपने आप का तो अहित नहीं करते तो जिन महापुरुषों की अयम आत्मा ब्रह्म की दृष्टि पक्की हो गई उनके आगे हिंसक प्राणी भी अपना हिंसक स्वभाव भूल जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधो वैर त्यागह जिसकी अपने स्वरूप में स्थिति हो गई वो हिंसा क्यों करेगा अब बड़े में बड़ी तो हिंसा यह है कि अपने को आत्मा न मानकर अपने को देह मानना बड़ी हिंसा शंकराचार्य ने कही आद्य शंकराचार्य के मत से जीवों को मन से वाणी से कर्म से किसी को दुख न देना ये तो अच्छा है लेकिन अपने को भी इस देह से जोड़कर कर्ता न मानना ये तो और अच्छा है जिस जिस देह में हम जाते हैं उस उस देह से जुड़ जाते हैं फिर उसको कर्ता मानते हैं तो कर्ता फिर चाहे करता राजसी हो तामसी हो के सात्विक हो जब तक कर्ता है तो उन उन गुणों का भरता भी है करने वाला मौजूद है संदीपक राजा रा ने एक सौ अश्वेघ यज्ञ करने के संकल्प किया बाणु यज्ञ कर चुका था गुरु को पता चला कि तो सौ अश्वमेघ यज्ञ करेगा इंद्र बनेगा एक कल्प पर्यंत इंद्र सुख भोगेगा और अंत में फिर गिराया जाएगा कैसे भी करके इसको बचाऊं, लेकिन अब लगा है होड में मानेगा नहीं गुरु ने अपना समाधि करके दे त्याग कर दिया दूसरा रूप धारण कर दिया एक ब्राह्मण के वांझन में सात वर्ष के वामन ब्राह्मण दंड खड़ा कर खड़ा पहनकर पहुंचे राजा के पास के राजा तुम बाणु व अश्व यज्ञ हो रहा है यज्ञ का तो यही चैलेंज है कि जो याचक जो चीज मांगे उसको आप दे, देंगे बताओ मैं जो मांगू आप देंगे कि मुझे खाली जाना पड़ेगा बोले दूंगा कोई बात नहीं कुछ भी मांगो क्या मांगोगे ब्राह्मण क्या मांगेगा जितना मांगते हो मांग लो बोले नहीं मैं मांगू और फिर तुम नट जाओ तो राजा ने कहा नहीं नटूंगा ब्राह्मण ने कहा पहले वचन दो अगले जन्म के गुरु थे पहले वचन ले लिया कि जो तुम मांगोगे वो मैंने अभी से दे दिया बट ब्राह्मण ने कहा आपका, आपका जो कुछ है वो मेरा हो जाए आपका जो कुछ है वो सब मेरा हो जाए ठीक हो गया तो दान के बाद दक्षिणा होती है कोष खोल के दक्षिणा देने लगे बोले ये तो आपका था वो तो मेरा हो गया दक्षिणा ये कैसे देगा मन से सोचने लगे बात तो ठीक है अब दक्षिणा कहां से लाऊं बोले ये मन भी आपका था वो मेरा हो गया मेरे मन का उपयोग क्यों, क्यों करते तो ठीक है बुद्धि में नहीं रहा बात तो ये भी ठीक है बराबर है अब क्या करूं फिर सोचा बोले अब क्या करूं ना करूं जो तुम्हारा था वो मेरा हो गया तो फिर क्या करने का तुम्हारा क्या होता है क्या करना क्या ना करना वो मेरी बात तो सुनसान हो गया सोचते सोचते मूर्छित सा हो गया उसे स्वप्न आया अथवा गुरु के योग बल से उसे एहसास हुआ मैं मर गया हूं यमपुरी पहुंचा हूं यमपुरी का दूसरा नाम से भी चित्रगुप्त ने निकाला लेखा इसने आश्रम अश्वमेघ यज्ञ किए हैं पुण्य आत्मा है लेकिन ये पुण्य आत्मा पुण्य करने में जो कुछ पाप हुए जो कुछ जूठ कपट छोटी मोटी जो भी कुछ पाप प्रवृत्ति हुई और प्रकृति की चीजों का उपभोग किया सूर्य के किरण लिए पानी पिया पृथ्वी पर रहा तो इसका इसने जो अच्छा किया उसका भी जमा है और इसका खर्च जो है वो भी अब बोलो तो सुख पहले चाहिए अथवा तुमने जो भोग भोगा है उसका दुख चाहिए राजा ने सोचा सुख भोगकर फिर दुख भोगे मजा नहीं आएगा पहले जो हमारे पुण्य होता है उसको रखो पाप का फल दे दो आदेश हुआ कि मरुभूमि में फेंक दो मरुभूमि में तप रहा है वहां गुरु के चरणों में बेहोशता साह होकर मन ही मन सपना देख रहा है मनोराज देख रहा जो भी कहो मरुभूमि में मृग होके तड़फ रहा हूं याद आया करे जब मैंने तो गुरु को अर्पण कर दिए मेरे सब कुछ मेरा जो कुछ है उनका हो जाए फिर मेरे कोई तपना क्यों पड़ता है दुखी क्यों होना पड़ता है इतना स्मरण होते ही वो मरुभूमि उसको शीतल होने लगी हा हो आंख खुल गई आंख खुल गई तो देखा कि ये तो वही हमारे गुरु जी हैं अगले जन्म अब स्वर्ग में जो मेरा है मैं अगर करता होता तो सुख का पुण्य का करता हूं तो पाप का भी करता नहीं हूं अब मैं करता ही नहीं मेरा जो कुछ है तुम्हारा हो जाए तो फिर मेरा दुख भी नहीं सुख भी मेरा नहीं तो दुख भी मेरा नहीं तो ये दोनों वृत्तियों के हैं इनसे दोनों से, से मैं पृथक ऐसा उसको वहां बोध हो गया उसने इंद्र पदवी की इच्छा का त्याग कर दिया कर्म करने से संयम करने से पवित्र रहने से अच्छा तो होता है लेकिन पवित्र रहने वाले का भी अलविदा करना पड़ता है तपस्या करने वाला जो करता है उस कर्ता को भी हटाना पड़ता है तब ईश्वर का प्रागट्य होता है तो शोधन होता है वाह जो ध्यान भजन करके जिनकी मति पवित्र हुई है वैसे लोगों को फिर थोड़ा शोधन करना चाहिए अशोधन करते करते वो महापुरुषों की कृपा पाते हैं फिर पता चल जाता कि रहे तप करने वाला मैं नहीं हिमन ने बुद्धि ने इंद्रियों ने किया जप करने वाला मैं नहीं जब भी प्राणों की सत्ता से होता है मन के सहयोग से करे जप तप लेकिन जब तप का भी अपने को करता ना माने होने दे प्रकृति में जप का तप का पुण्य का एक सुख का इसका भोक्ता अपने को न माने तो जो सुख का भोक्ता नहीं वो दुख का भोक्ता भी नहीं बनता तो ये संतवाणी के वचनों में हमने सुना न कि अपने को देह मानना ही सब पाप का मूल है आपदाओं का कारण है और अपने को उन उनसे परे शुद्ध बुद्ध अयम आत्मा ब्रह्म रूप में जानना मानना सब पुण्यों का कारण है सब सत्कृत्यों का आधारशिला है तो अपने उस चैतन्य स्वरूप में जो बार बार मैं पने की धारणा करता है वो देर सबेर उस चैतन्य आत्मा में हूं ऐसा अनुभव कर लेता है और जो देह को अब मैं पटेल हूं पटेलू सुन सुन कर हम पक्के हो गए कि मैं पटेल हूं मैं गुजराती हूं मैं पंजाबी हूं ये सुन सुन करके तो माना है आत्मा नाम न दीक्षती हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता न मृतो न चजीवती धीर पुरुष फिर संसार की चीजों से या संसार से द्वेष भी नहीं करता और राग भी नहीं करता हर्ष और अमहर्ष जहां हर्ष है वहां शोक होता है तो वो संसार की वस्तुओं में अथवा उसके चित्त में हर्ष भी नहीं होता अमहर्ष भी नहीं होता किसी को देखकर है बड़ा इसका पद बड़ा अपने छोटे जहां हर्ष है वहां शोक होता है वो संसार की वस्तुओं में अथवा उसके चित्त में हर्ष भी नहीं होता हम हर्ष भी नहीं होता किसी को देखकर है बड़ा इसका पद बड़ा अपने छोटे और देखता के बड़ों में भी हम सैर कर रहे हैं छोटों में भी हम ही गड़गड़ा रहे हैं सब हमारा खेल है सारा संस तमाम दुनिया है खेल मेरा ऐसा उसको बोध हो जाता धीरो न दृष्टि संसारम आत्मा नम न दीक्षति फिर वो आत्मा को चाहता नहीं क्योंकि वो स्वयं आत्मा रूप में तो उसको भान हो गया आत्मा उसका कोई दूर थोड़े है अपने आत्मा से पृथक तो रहा नहीं जो चाहे उसको पाने योग्य और कोई दूर पदार्थ नहीं रहा धीरो न दृष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षती हर्षम अमर्ष विनिर्मुक्ता उन दोनों से विमुक्त है न मृतो न जीवती न मृतो न च जीवती वो मरता भी नहीं जीता भी नहीं अपन तो देह से पैदा होते तो समझते कि हम पैदा हुए बड़े हुए फलाना मर रहा फलाना जिया लेकिन वो ज्ञानवान समझता कि मैं नहीं मरा मैं नहीं जिया मैं नहीं बड़ा हुआ यह बड़ा हुआ सुजाता खीर लेकर आई और बुद्ध को बड़ा पुष्टि मिली अब फिर बुद्ध जग गए अपने स्वरूप में निरंजना नदी पार नहीं कर सकते थे इतने दुर्बल हो गए सुजाता की सेवा के बाद बुद्ध को पुष्टि आई और घटना भी घट गई अब सेवा करने वाले का थोड़ा अधिकार भी हो जाता है प्रश्न पूछने का राज एक दिन अर्थ जा रही थी राम बोलो भाई राम कोई शब्द आ रहा था उस शब्द को देखकर बुद्ध खूब हंसे निरंजना नदी पार करते समय तो दुर्बल थे जिस बच्ची ने सेवा की उसने देखा कि बुद्ध इतने हंसे लेनाथ ये बनते आपी ने तो बताया कि घर में उसे वैराग्य हुआ था इस कारण कि शब्द को देखा बीमार को देखा कोढ़ी को देखा रोगी को देखा ऐसी अर्थी को देखा उसीलिए तो वैराग्य होराजपाठ छोड़कर अपनी पत्नी को पुत्र को पिता को सब को मित्रों को छोड़कर ईश्वर का रास्ते आए और अभी अर्थी को देखकर आप इतना हंस रहे घर में थे तो अर्थी को देखकर ननामी का देखकर इतने वैराग्य में छलक आए अभी हंस रहे सुझाता क्या बताऊं? घर में था तब आरती को देखकर लगा कि हाय ये मरा है तो मैं भी मरूंगा लेकिन अब मैं समझ गया कि ये मरता है मैं कभी नहीं मरता ये माना है ही मरता है मैं नहीं मरता है पहले देह मैं अपने को मानता था अब मैं जो हूं उसका मुझे पता चल गया कि मैं हूं मेरा कोई मृत्यु नहीं होती मेरा कोई जन्म नहीं मैं बड़ा भी नहीं होता छोटा भी नहीं होता मैं सुखी भी नहीं होता दुखी भी नहीं होता बोलते बड़ा आनंद आ गया तो आनंद किसमें है बताओ भोग में आनंद है कि परमात्मा में आनंद है सुख मिला बड़ा तो भोग में सुख है कि ईश्वर में सुख है सुख का एहसास हुआ हाय ये हो गया सुख हुआ तो सुख किसमें है वस्तुओं में सुख है कि आत्मा में सुख है न सुख वस्तुओं में है न सुख आत्मा में है सुख है वासना में वासना जिस प्रकार का सुख दिखाती है जो चीज चाहती है वो चीज मिली तो वासना को एहसास होता कि आज सुख हुआ आत्मा में सुख नहीं आत्मा में जो सुख होता तो फिर दुख भी होता है आत्मा में सुख नहीं दुख नहीं सुख और दुख दोनों जिसके आगे तुच्छ हो जाए सुख और दुख जिसके आगे से आ आकर चले जाए वो आत्मा है समाधि और विक्षेप आ आकर चले जाए जिसकी हाजिरी से वो चैतन्य बाबू कभी कभी बड़ा आनंद आया कभी प्रकाश दिखा कभी ऐसा एक इतना आनंद आया क्या ये चित्त की दशाएं हैं साधन काल में एकाग्रता में ये हुआ करता है तो ये, ये चिराग हैं, मंजिल नहीं अब मंजिल आएगी ऐसी बात नहीं मंजिल तो सदा मौजूद है केवल उसको समझने की जो समझने जाओगे तो समझने वाला उसमें लीन हो जाएगा लवण की पुतली आ गई था लेने समुद्र को हेरत हेरत गयो कबीरा हेराई खोजत खोजत कबीरा खो गया खोय स्वयं ऐसे ही जो परमात्मा को गहराई से खोजता है ना वो खोजने वाला जो मैं मैं मैं आज तक मान बैठे थे वो लीन हो जाता है परमात्मा बच जाता है सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई बुद्ध का जन्म हो गया आसुमल की मृत्यु हो गई आशाराम का जन्म हो गया व्यवहार काल में ऐसा बताया जाता लहर की मृत्यु हो गई सागर का जन्म हो गया अरे सागर का क्या जन्म सागर तो पहले ही लहरा रहा था लेकिन भाषा तो यूज करनी पड़ती है व्यवहार में तो जिस परमात्मा की सत्ता से मैं मैं मैं फुरा वो मैं देह से जुड़ गया था उसलिए वो जीव था तुच्छ था और उसका पता चल गया मैं मैं मैं की लहर उसमें शांत हो गई वही ब्रह्म हो गया फिर चाहे उठे तो भी उसमें सत्यता नहीं रहेगी फिर वृत्ति उठेगी फुरेगी लेकिन वो वृत्ति ब्रह्माकार होने के बाद जो वृत्ति फुरती है उसमें जगत की सत्यता की भ्रांति नहीं होती इसलिए मैं देह हूं फांसी महा और मैं ब्रह्म हूं कल्याण महा ओम ओम ओम संसार में सुख नहीं ऐसा कोई भोग नहीं जो भोक्ता को दुखी न करे इसलिए सबकी इच्छाएं छोड़कर हरि हरिभजन में लग जाना चाहिए हरि हरिभजन हरिमय बना देता है वह एक ही है उसी को मन बोलते उसी को बुद्धि बोलते उसी को चित्त बोलते उसी को जीव बोलते है पूर्णा स्पंदन संसार में पड़ता है तो स्पंदन बढ़ जाता है और ईश्वर का अभिमुख होता है तो स्पंदन कम होने लगता स्पंदन कम होना मुक्ति है स्पंदन बढ़ जाना स्पंदन है लिए माउन आग, दो जो दो आदमी रह के भजन करना चाहते हैं उनके भजन में बरकत कभी नहीं होती तब अकेले में होता है दो पास पास में भी होते तो भी खटकता है मानसिक थोड़ा असर होता है इसलिए भजन भोजन जो है ना अकेले में होता है भोजन तो खैर भीड़ में कर ले चला जाए लेकिन भजन जो है भजन तो दो में कोई ऐसा समय निकालना चाहिए या तो सब में एक ऐसी भावना करके अनेक में बैठकर भी भजन हो या तो फिर अकेला कई लोग घूमने जाते तो भी दोनों साथ में टहलने जाएंगे तो साथ में अरे साथ में कोई आया नहीं तो साथ में जाएगा कौन अकेला मरना है एक दिन तो अभी से अकेला होने की आदत डाल दो ईश्वर के तरफ चलना है तो साथियों को मत खोजो साथी मत बनाओ साथी बंधन कर देते हैं भगवान के रास्ते चलते हैं तो मित्र और अनुकूलता है जितना बंधन करती है उतना प्रतिकूलता और शत्रु बंधन नहीं करता जितनी अनुकूलता है हमें बांध ही हैं, अनुकूलता और मित्र हमें बांध देते हैं अनुकूलताओं को त्याग दो अनुकूलता की आशा न रखू अब प्रतिकूलताओं से डरे नहीं ईश्वर रास्ते चलता रहे तो अपने आप रास्ता प्रकाशित होता चला जा रहा बैटरी या फानूस लेकर चलते हो चार कदम उसका प्रकाश दिखता है चार कदम और चलो तो प्रकाश उसका और फैलता ही जाएगा मिलो तक का रास्ता तय हो जाता है उस छोटे प्रकाश में ऐसे ईश्वर के तरफ चलता है उस वक्त अपने को भले को सम्झे, सम्झे, कोई अल्प समझे छोटा समझे कोई सूचना कोई जानकारी नहीं लेकिन चलने लगे तो सब रास्ते उसके अपने होते चले जाएंगे समय को अजाया न गमाए बहुमूल्य वक्त को बहुमूल्य जन्म को बहुमूल्य अवसर को जो बहुमूल्य में बहुमूल्य परमात्मा है उसके पवित्र जप में उसके पवित्र चिंतन में उसके पवित्र ध्यान में उसके पवित्र विचार में जप करें जब में से थके तो ध्यान करें स्मरण करें उस काम काज सेवा करते करते भी परमात्मा के नाम का स्मरण हो सकता है गृहस्थी आदमी आठ घंटे नौकरी धंधा में लगाए छह घंटे सोने में लगाए चौदह घंटे दो घंटे और फालतू तो लगा दें सोलह तो भी आठ घंटे वो भगवान का भजन कर सकता है। और साधक साधु आदि जो हैं उनको तो आठ घंटे रोजी रोटी में तो लगाने नहीं हैं तो वे तो चौदह घंटे सेवा और साधना कर सकते हैं अपने तन से सदप्रवृत्ति हो परोपकार के हो और मन से चिंतन हो आठ घंटे नौकरी करने वाले धंधा करने वाले लोग धंधे और नौकरी पर भी भगवान का स्मरण करते रहते करने वाले तो स्मरण भीतर की चीज है जिसको पूरा अवसर मिल गया फिर कहना क्या वे अगर अपना समय शक्ति ठीक कर सदुपयोग करें तो बहुत आगे निकल सकते हैं अगर साथी ढूंढते रहेंगे मित्रों को याद करते रहेंगे संबंधियों को संवारते रहेंगे आयुष्य तो क्षीण होती चली जाएगी मृत्यु का झटका आएगा कोई साथ में तो आएगा नहीं न कोई बाप आएगा न कोई भाई आएगा न कोई संबंधी आएगा न कोई शिष्य आएगा न कोई सती सेवक आएगा साथ में तो अपनी आत्मिक निष्ठा ही साथ में आएगी इसलिए महावीर स्वामी हिले नहीं जब तक परिपक्व अवस्था नहीं हुई तब तक प्रतिकूलताओं से हिले नहीं कान में किले भे तब भी उसके प्रति नहीं किया और सहारा नहीं ढूंढा बाहर के सहारे बाहर के अनुकूलता को छोड़कर ईश्वर के रास्ते चल पड़ना चाहिए संभाल लेने में ईश्वर किसी से पीछे नहीं पड़ता शिष्टाचार में ईश्वर किसी से उतरे ऐसे नहीं है एक नौकर सेठ का सहारा ले लेता है तो सेठ उसको रोजी रोटी पानी खान पान का ख्याल रखता है मजदूर आ गए काम करने को सेठने का अच्छा दाढ़ी का कितना लेते बोले दस रुपये अच्छा तो ये चंतर काम में लग जा कौन से काम में लग जाऊं जाऊंटे उठाना ठहर में आता हूं भी बताता हूं मजूर बैठा रहा सेठ भूल गया शाम हुई मजूर बोलता लाओ पैसे सेठ बोलता काम तो तूने कहा किया नहीं बोले काम तो मैंने किया नहीं लेकिन मैं खोटी तो तुम्हारे लिए हुआ खोटी तो तुम्हारे लिए हुआ ऐसे ही ध्यान न भी लगे जप में मन न भी लगे तभी भी परमात्मा के नाम का जप स्मरण बना रहे तो हमने खोटी मन को भगवान के लिए तो किया हमारी दाढ़ी चढ़ गई सेवा करते करते भी परमात्मा का स्मरण किया जो शरीर से सेवा लेते हैं उस शरीर से समाज की सेवा करनी भी है प्रकृति से लेते हैं न तो कुछ न कुछ सेवा करनी पड़ती शरीर एक दूसरे के सहयोग के बिना आदमी जी भी नहीं सकते तो तन से कुछ सेवा कार्य होते रहे लेकिन मन से तो परमात्मा का स्मरण परमात्मा तत्व का विचार परमात्मा का ध्यान जो बाल काले भमरे जैसे थे वो सफेद हो गए रोई जैसे जो दांत पक्के थे जैसे दांत थे वह दांत झीलने लग गए जो चमरा था चिकना चपाटा वो शुष्क होने लगा करसिलिया पड़ने लगी मौत नजदीक आने लगी फिर भी मूढ़ लोग जो हैं संसार की इच्छा करते संसार का ही चिंतन करते हैं संसार के पदार्थों की रुचि करते संसार के मित्रों से मिलना चाहते संसार के संबंध ही बढ़ाना चाहते लेकिन जो साधक हैं साधु स्वभाव के हैं जिज्ञासु हैं उन लोगों को तो तड़फ होती है इंतजारी बेकरारी जैसे प्यासे को पानी की तरफ होती है भूखे को अन्न की लोभी को धन की कामी को कामिनी की मौत के घाट उतरे हुए व्यक्ति को बचाने वाले की तरफ होती है ऐसे ही जिज्ञासु को संसार मौत के घाट है मौत के वो एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया बोले स्वामी जी तालाब सूख गया कब का क्या अभी अरे अभी क्या सूखा झूठ बोलता वो तो रोज सूख रहा था रोज पानी उड़ रहा था ऐसे फलाना आदमी मर गया अभी मरा अभी नहीं मरा वो रोज मर रहा था हम लोग रोज मौत के करीब जा रहे हैं रोज मरते चले जा रहे हैं मरने वाले जीवन से अमर आत्मा की यात्रा हो जाए Om. Om. Om. Om. Om. Om. Om. Oh. वैसे ही सब में एक ही प्रकार का चैतन्य सत्ता है और वो मैं हूँ चैतन्य ऐसा जो चिंतन करता है वो चैतन्य स्वरूप में विश्रांति पाता है गन्ने तो भिन्न भिन्न है लेकिन रस सब में एक है ऐसे ही यहाँ भी भिन्न भिन्न वृक्ष मनुष्य पशु पक्षी लेकिन उसमें सत्ता एक है वह सत्ता आत्मा की है मैं आत्मा हूँ ऐसा जो चिंतन करता है उसका चित्त जल्दी शुद्ध हो जाता है तो बड़े उसके बड़ा यज्ञ हो गया तो इसको धुआं चातने वाला यज्ञ करो चाहे ना करो पंचगवि खाने की उसको कोई जरूरत नहीं फिर उसने तो पांचों भूतों को ही खा लिया चौथ श्री राम हाँ जी ऐसे ही जगद रूपी दूध में ब्रह्म रूपी घी छुपा है दूध में से घी निकालना है तो उसको जमाओ फिर मंथन करो मक्खन बनाओ फिर तपाओ ऐसे ही जगत रूपी दूध में से परमात्मा रूपी घी का साक्षात्कार करना है तो फिर वृप्ति को जरा शांत होने दो फिर विचार करो विचार की मंथनी से मैं कौन हूं तो फिर ईश्वर रूपी घी प्रकट हो जाएगा ऐसा नहीं कि दो हाथ पैर वाला कोई खड़ा हो जाएगा या कोई आकृति दिखेगी या कोई धड़ाका होगा नहीं, संकल्प विकल्प शांत होने के बाद जो तुम्हारा मूल स्वरूप है वो तुम मानोगे कि मैं ही हूं आत्मा। कुछ दिखेगा तब तक धोखा है दिखेगा तब तक दूर की चीजें कोई प्रकाश देखा कोई गुरु जी आ गए कोई देवी आ गया कोई देवता आ गया तब तक सब पड़ाव है मंजिल नहीं है मंजिल तो वो हो जाती है निरामय शांत दशा वो तो वही जाने उसका वर्णन नहीं होता वो अनुभव में आता है बयान नहीं होता उसका उसके इर्द गिर्द के बातें कही जाती हैं वो तो अंदर ही अपनी तृप्ति आप ही बोलती है ओम होम ओम फिर उसको राग और द्वेश नहीं होगा राग द्वेष बाहर से दिखेगा चित्त में राग और द्वेश के वक्त आंदोलन पैदा नहीं होंगे मौत का भय नहीं होगा जीने की इच्छा नहीं होगी अंदर कोई वासना नहीं ठहरेगी उसका सहज स्वाभाविक निर्दोष जीवन होगा बाहर से बले उसका सदोष जीवन भी दिखे जैसे हनुमान जी ने आग लगा दी दोष तो हुआ गाय भी मर गई होगी भैंसे भी मर गई होगी राक्षसम जले होंगे लंका को आग लगाई राम जी ने बाली को मार दिया कृष्ण ने मामा को सफा कर दिया लेकिन कृष्ण के ओर से नहीं था कृष्ण अपने सुख के लिए मामा को नहीं मार रहे थे हनुमान ने कोई प्लान नहीं भरा था कि बस रावण को जाके लंका जलाना है उसका कोई जलाने का प्लान नहीं था और न जलाने का कोई आग्रह नहीं था परिस्थितियां ऐसी थी उसके द्वारा हो गया वो होने देता है करता नहीं है क्रोध आया तो होने दिया रमन महर्षि डंडा लेकर किसी पंडित के पीछे भागे आश्रम में चोर आए महर्षि ने कहा भले ले जाए कोई बात नहीं चोरों ने पिटाई की तो बोले ठीक है ये तो एक पिट, पिटा जाता दूसरा पिटता एक ही तो है करने दो नाराज मत हो ईश्वर की ऐसी मर्जी है मारखान खिलाने के उसी तो मार रहा है ईश्वर तो मार रहा है भीतर ऐसी मौज आई तो चोरों के हाथ से मार खा रहे बैठे और कोई पंडित ने प्रश्न पूछा कुछ दिन के बाद कुछ सभा में अ तब पंडित को उत्तर दिया पंडित माना नहीं तो डंडा लेके उसके पीछे पड़े क्रोध करके तो इतने सहज जीवन की क्रोध भी होने देते पिटाई भी होने देते बाहर से कुछ लोग कैसा भी अनुमान करें लेकिन ज्ञानी को अंदर कोई पकड़ नहीं होती बापू जीवा बापू बापुन हमने अरे जब कोई पकड़ नहीं तो बापू जीवा बापू क्या करे ये माला हाथ में ले लिया बापू जीवा बापू ने माला ना पकड़ी आगे मौज पकड़ ली आगे मौज माला दिखा दे जरूरी थोड़ी कि माला जपना ही है और जरूरी नहीं कि नहीं जपना जय जय होम होम सहज कर्म कौमते नत्यजीत सदोषापी दोषयुक्त कर्म है लेकिन जो सहज प्रारब्ध वेग से प्राप्त हो जाते हैं कृष्ण को युद्ध प्राप्त हो गया राम जी को हनुमान जी को आग लगाना प्राप्त हो गया उसमें उनका अपना है रागद्वेष दृढ़ नहीं होता अगर उनका अपना रागद्वेष राग दृढ़ होता तो श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ की हत्या के वक्त उत्तरा की उदारता के, अप, के आगे अपनी समता, उत्तरा की समता के आगे अपनी समता का भी परिचय देते हुए श्री कृष्ण ने पानी नहीं उठाया होता श्री कृष्ण ने पानी उठाया कि पांडवों का दूत होकर गया तब से लेकर युद्ध और हथियार न उठाने की कसम खाने पर भी हथियार उठा दिया शर्द में तब और तब से लेकर आज तक मैंने पांडवों के प्रति राग न किया हो तो और कौरवों के प्रति मेरा द्वेष न रहा हो तो उस मेरे राग और द्वेष से रहित तो मेरी समता अगर सही हो तो उस समता की परीक्षा हेतु तो, ये मृतक बालक जिंदा हो जाए वो बाद जिंदा हो गया उसका नाम परीक्षेत्र आ पड़ा श्री कृष्ण की समता थी ना राग द्वेष नहीं था कोई राग नहीं था तो गोपियों के आगे नाचे क्यों कृष्ण देवा कृष्ण थी ना छाछ कृष्ण देवा कृष्ण रही ना अब बदूगी घटरना डाकड़ा दे, दे दे दे दे दे उस परमात्मा तत्व का बोध होता है ना उसको ये जगत खेल मात्र लगता है विनोद मात्र उसका युद्ध भी विनोद है राज्य भी विनोद है भीख मांगना भी विनोद है राज्य करना भी विनोद है भाग जाना भी विनोद है उसलिए रणा छोड़ राय की जय भय से नहीं भागे कायाता से नहीं विनोद मात्र विनोद मात्र व्यवहार जेनु ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण बापू हूं तो मरी कहू मई कहू मानता कोई छोकर कह चालती अरे तुम्हारा मन तुम्हारे कहने में नहीं छोकरियों का मन भी छोकरियों के कहने में नहीं छोकराओं का मन भी कहने में नहीं उसलिए सब लोग दुखी है छोकरी बोलती है कि मां नहीं कमा मां बोलती बाप नहीं वो बोले वो बस सब एक दूसरे को दोष देते अपना दोष कोई ढूंढते नहीं उसीलिए सब गड़बड़ हो जाती है अपनी तरफ से कमियां खोजते जाए छोकरी भी अपने तरफ से कमी खोजे छोकरा भी अपने तरफ से कमी खोजे बाप भी अपने तरफ से कमी खोजे तो कमियां निकाल दे खोज खोज के बस कल्प करते हो ना उस, वो उसका फल देने वाला भी वही आत्मा है तुम संकल्प करते हो तो फिर उसके अनुरूप तुम्हारी यात्रा करने वाला भी वो परमात्मा है जैसा बलब करंट सबको पावरा उसका ऐसे ही जैसे भी संकल्प उनको सत्ता आत्मा की पहले आत्मा है बाद में प्रवृत्ति है आत्मा सत्ता से ही सब हो रहा है उसी को नहीं जानना है पहले तो जल है बाद में तरंग पहले सोना बाद में गहना ऐसे पहले तो परमात्मा है बाद में जगत दिखता है हमको तो जगत ही दिखता है परमात्मा खो गया जो मन को सत्ता देता है उस परमात्मा के हम उपासना करते हैं जो बुद्धि को निहार रहा है उसी परमात्मा में हम डूब रहे हैं जो हमारी आंखों को हिलचाल करने की सत्ता देता है वही चैतन्य परमात्मा में हमारा चित्त शांत हो रहा है जो हेय उपाधेय बुद्धि का साक्षी है उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते हैं जो चल और अचल वृत्तियों का साक्षी है उस अंतर्यामी आत्मा की हम उपासना करते हैं जो पुत्र में पुत्री में पत्नी में पति में हम वृक्ष में पशु में पक्षी में अपनी चेतना प्रसारित कर रहा है जागृत में होते हुए भी घो सुसुप्ति की दशा शांत है सब क्रिया होते हुए भी जो निष्क्रिय है निष्क्रिय होते हुए भी जो सबको सत्ता दे रहा है उस आत्मा की हम उपासना करते है ऐसा चिंतन करते करते वो आत्मा चैतन्य मैं हूँ मेरा मुझको नमस्कार है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं मैं शुद्ध स्वरूप हूं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा वही वास्तव में मेरा स्वरूप है ओम शांति का शांति मैं शांत स्वरूप हूँ शुद्ध हूं एक रस हूं जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं पुण्य पाप कुछ कर्म नहीं मैं अज हूं निर्लेप हूं न चिदानंदस्व मनो बुद्धिहंकारचिता हम नोत्रजीवे न चारणने न्योम भूमि न तेजो न वायु चिदाननंदम शिवो अहम निर्विको निराकारो विभुव्याेन्द्रिया सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप हो शिवो हम इस प्रकार जो आत्मा का चिंतन करते हैं आत्मा की आराधना करते हैं वे जल्दी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते को तय कर लेते हैं स्वयं आत्म प्रकाश में प्रकाशित हो जाते हैं। सत्संग से वंचित होना महान पापों का फल होता है